पत्रावली एक सौ तेरह हेल बहनों को लिखित ग्रेनेकर ग्यारह अगस्त अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय बहनों मैं इन दिनों घृनेकर में रहा मैंने इस स्थान का बड़ा आनंद उठाया वे सभी मेरे प्रति बड़े दयालु रहे शिकागो के कैनल बर्थ की एक महिला श्रीमती प्रेट मुझे पाँच सौ डॉलर देना चाहती थी वह मुझ में इतनी दिलचस्पी लेने लगी किंतु मैंने अस्वीकार कर दिया उन्होंने मुझसे वादा करा लिया है कि जब भी मुझे धन की आवश्यकता होगी तब मैं कहला भेजूंगा। आशा है कि प्रभु मुझे कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे उनकी सहायता ही मेरे लिए पर्याप्त है मुझे तुम लोगों से या माँ से कोई खबर नहीं मिली मुझे भारत से भी फोनोग्राफ की पहुँच के बारे में कोई समाचार नहीं मिला तुम लोगों के पास भेजे मेरे पत्र में यदि कोई चोट लगने वाली बात रही हो तो मुझे आशा है तुम सब जानती हो कि मैंने वह सब प्रेमवश ही कहा है तुम लोगों के प्रति तुम्हारे बर्ताव के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना अनावश्यक है प्रभु तुम लोगों का मंगल करे और तुम लोगों पर तथा जिन्हें तुम लोग प्यार करती हो अपने आशीष की वर्षा करें तुम्हारे परिवार का मैं सदा सर्वदा कृतज्ञ हूँ तुम इसे जानती हो तुम इसे अनुभव करती हो मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता रविवार को मैं प्लीमथ में कर्नल हिगिनसन की धर्मों की सहानुभूति सभा में भाषण करने जा रहा हूँ साथ में मैं उस पेड़ के नीचे कोरा स्टॉक हम का लिया हमारे दल का एक फोटो भेज रहा हूँ यह केवल प्रूफ है और एक्सपोजर से विवरण हो जाएगा किंतु मुझे अब इससे अच्छा कुछ और नहीं मिला कृपया मेरा हार्दिक प्यार और आभार तुम्हारी हाउक से कहो यह हमारे प्रति बहुत बहुत दयालु रही है मुझे संप्रति किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता पड़ती पड़ी तुम तो तुम लोगों से सहर्ष बताऊंगा मैं प्लीमेट से फिशकिल जाने का विचार कर रहा हूं जहां सिर्फ़ एक दो दिन रहूंगा मैं तुम लोगों को फिश्किल से पुनः पत्र लिखूँगा आशा है कि तुम लोग प्रसन्न होगी वस्तुतः मैं जानता हूँ कि तुम लोग प्रसन्न होंगे। पवित्र और अच्छे लोग कभी भी अप्रसन्न नहीं रहते चंद सप्ताह यहाँ जो रहूँगा अच्छी जगह बीतेगा मैं आगामी सरहद में न्यूयॉर्क में होऊँगा न्यूयॉर्क एक शानदार अच्छी जगह है न्यूयॉर्क के लोग में लोगों में अपने उद्देश्य के प्रति एक दृढ़ता है जो अन्य शहरों के लोगों में नहीं दिखाई पड़ती मुझे श्रीमती पाटर पामर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने मुझको अगस्त में उनसे, से अर्थात श्रीमती पामर मिलने को कहा था वे बड़ी भद्र और दयालु महिला हैं मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है यहाँ मेरे एक मित्र एक एथिकल कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष न्यूयॉर्क के डॉक्टर जेन्स हैं जिन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ कर दिया है मुझे उनको भाषण सुनने जाना चाहिए मुझ में और उनमें बड़ी सहमति है तुम लोग सदैव प्रसन्न रहो तुम्हारा सर्वदा शुभचिंतक भाई विवेकानंद